महाभारत अश्वेधि पर्व अष्टादशो अष्टादशोध्याय जीव के गर्भ प्रवेश आचार धर्म कर्म फल के अनिवार्यता तथा संसार से तने के उपाय का वर्णन ब्राह्मण सुभानाम उवाच शुभानाशुभाना चेहनाशोस्त कर्मण प्राप्य प्राप्यानुपत्यंत क्षेत्रम क्षेत्र तथा तथा सिद्ध ब्राह्मण बोले बोलेकाश्यप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 सुनो काम से घिरा हुआ मनुष्य जिस प्रकार कर्म जाल में में होकर गर्भ प्रवेश करता है उसका भी उत्तर सुनो। शुक्रम क्षेत्रम शुभम वाह पहले पुरुष के वीर में प्रविष्ट होता है फिर स्त्री के गर्भाशय में जाकर उसके रज में मिल जाता है तत्पश्चात उसे कर्मानुसार शुभ या अशुभ शरीर की प्राप्ति होती है संप्राप्य जीव अपनी इच्छा के अनुसार उस शरीर में प्रवेश करके सूक्ष्म और अभ्यक्त होने के कारण कहीं आसक्त नहीं होता है क्योंकि वास्तव में वह वा सनातन परब्रह्म स्वरूप है तदबीज सर्वूता जीवंती जंत स जीवसर्वगात्राणी गर्भशावेशगस दधाती चेतसा मद प्राणस्थ सुब स्थिति दत स्पंदा स गर्भचेतना वह जीवात्माभूतों की स्थिति का हेतु है क्योंकि ऋषि के द्वारा सब प्राणी जीवित रहते हैं वह जीव गर्भ के समस्त अंग में प्रविष्ट हो उसके प्रत्येक अंश में तत्काल चेतनता ला देता है और वही प्राणों के स्थान वक्षस्थल में स्थित हो समस्त अंगों का संचालन करता है कभी वह गर्भ चेतना से संपन्न होता है यथालोहस्य निश्चंदो नि बिंब विग्रह उपैती तदबिजाने गर्भ जीव प्रवेशनम जैसे तपाए हुए लोहे का द्रव जैसे सांचे में ढाला जाता है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 यद्य कुरते कर्म अशुभम शुभम पूर्वश्य मनुष्य शुभ अथवा अशुभ जो जो कर्म करता है के शरीर से किए गए उन सब कर्मों का फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है ततस्तु छीयते च पुन प्रचीयते योक्ष योग धर्म दैवापबुते उपभोग से प्राचीन कर्म का तो क्षय होता है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 उन कर्मों का वर्णन सुनो दानम ब्रह्मचर्यो ब्रह्मधारण दम प्रथा तथा चूताना चाकंपन संयमशाच परलिखाना कर्णम भूता भुवि माता पित्रोश शत्रुष दीवता तिथिपूजनम गुरु पूजा गुरुपूजा घृना शोचम नितमींद्रिय संयम प्रवर्तन शुवा चाहच्यतोधर्म प्रभुवती प्रजा दान व्रत ब्रह्मचर्य शास्त्रोक्तरी से भेदाध्ययन इंद्रिय निग्रह शांति समस्त प्राणियों पर दया चितिकम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 उन्हें में धर्म की अटल स्थिति होती है सदाचार ही धर्म का परिचय देता है शांतचित्त महात्मा पुरुष सदाचार में ही स्थित रहते हैं तेज तत्कर्म निक्षि यहाँ सनातन यम समिपद्येत उन्हीं में पूर्वोक्त दान आदि कर्मों की स्थिति है वे ही कर्म सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध है जो उस सनातन धर्म का आश्रय लेता है उसे कभी दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती है अतो नियम लोगों का प्रत्यवन धर्मसु जोगी च मुक्त विशेषते इसलिए धर्म मार्ग से भ्रष्ट होने वाले लोगों का नियंत्रण किया जाता है जो योगी और मुक्त हैं वह अन्य धर्मात्माओं की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है वर्तमान धर्मेर शुभम जत्र यथा तथा संसार तारण च काली महता जो धर्म के अनुसार वर्ताव करता है वह जहाँ जिस अवस्था में हो वहाँ उसी स्थिति में उसको अपने ही कर्मानुसार उत्तम फल की प्राप्ति होती है और वह धीरे धीरे अधिक काल बीतने पर संसार सागर से थर जाता है एवं पूर्वकृत कर्म नित्यम जंतु प्रपद्यते थर्व तत्कारण निकृत जम इहागतः। इस प्रकार जीव सदा अपने जन्मों में किए हुए कर्मों का फल भोगता है यह आत्मा निर्विकार ब्रह्म होने पर भी विकृत होकर इस जगत में जो जन्म धारण करता है उसमें कर्म ही कारण है शरीर ग्रहणम चाश्य के न पूर्व प्रकल्पितव संशय लोके तब्चातः परम आत्मा के शरीर धारण करने की प्रथा सबसे पहले किसने चलाई है इस प्रकार का संदेह प्राय लोगों के मन में उठा करता है अतः उसी का उत्तर दे रहा हूँ शरीरमात्मन कृत् सर्वलोक पितामह त्रैलोक्यम असृद्रह कृष्णम सावरजंगम संपूर्ण जगत के पितामह ब्रह्मा जी ने सबसे पहले स्वयं ही शरीर धारण करके स्थावर जंगम रूप समस्त श्रीलोकी की कर्मानुसार रचना की तथा प्रधानमशृतः प्रकृतिम स शरी हृणाम यथा सर्विद पर व्याम लोके परमा विदु उन्होंने प्रधान नामक तत्व की उत्पत्ति की जो देहधारी जीवों की प्रकृति कहलाती है जिसने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है तथा लोक में जिसे मूल प्रकृति के नाम से जानते हैं इदम तक्षर मृत्युक्त परमृतम्क्षर प्रयाणाम व्यतनम सर्व एक कश्य पृथक पृथक यह प्राकृत जगत क्षर कहलाता है इससे भिन्न अविनाशी जीवात्मा को अक्षर कहते हैं इनसे विलक्षण शुद्ध परब्रम्ह है इन तीनों में से जो दो तत्व चर और अक्षर है वे सब प्रत्येक जीव के लिए पृथक पृथक होते हैं आशूताड़ी पूर्वति प्रजापति स्थावराणी चूताड़ी इत पौर्विकी श्रुति में जो सृष्टि के आरंभ में सत रूप से निर्दिष्ट हुए हैं उन प्रजापति ने समस्त स्थावरभूतों और जंगम प्राणियों की सृष्टि की है यह पुरातन श्रुति है तल पिमाण अको स पितामह भूत परिवृत्त च पुनरावृत्तिम एव पिता ने जीव के लिए बिहद समय तक शरीर धारण किए रहने की भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करने की और परलोक से लौटकर कर फिर श्लोक में जन्म लेने आदि की भी व्यवस्था की है यथात कश्चिन मेधाविदुष्टात्मा पूर्वजन्मड़ी यवक्षा तत्सर्व यथावत उप पद जिसने जन्म में अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया हो ऐसा कोई मेधावी अधिकारी पुरुष संसार की अनित्यता के विषय में जैसी बात कह सकता है वैसे ही मैं भी कहूँगा मेरी कही हुई सारी बातें यथार्थ और संगत होगी सुख दुखे यथा समय अनित्येय प्रपश्यति का संघातम विटातम कर्मसंहित यज्च सुखम तुखम सर्वमित स्मरण संसार सागरम घोरम तरी सतुरम जो मनुष्य सुख और दुख दोनों को अनित्य समझता है शरीर को अपवित्र वस्तुओं का समूह समझता है और मृत्यु को कर्म का फल समझता है तथा सुख के रूप में प्रतीत होने वाला जो कुछ भी है वह सब दुख ही दुख है ऐसा मानता है वह घोर एवं दुस्त संसार सागर से पार हो जाएगा जाति मरण रोगेष्ट प्रधान चेतना वस्तूत पश्यति निर्विद्यते तत कृष्ण मार्ग महड़ परम पदम तस्ोपदे समक्षा बीथा दत्थम जन्म मृत्यु एवं रोगों से घिरा हुआ जो पुरुष प्रधान तत्व अर्थात प्रकृति को जानता है और समस्त चेतन प्राणियों में चैतन्य को समान रूप से व्याप्त देता है वह पूर्ण परम पद के अनुसंधान में संलग्न हो जगत के भोगों से विरक्त हो जाता है साधुसरो मड़े उस वैराग्यवान पुरुष के लिए जो हितकर उपदेश है उसका मैं यथार्थ रूप से वर्णन करूँगा सात सात्याथ यद्य ज्ञानमोत्तम प्रोच्यमानिप्र निबोधे उसके लिए जो सनातन अविनाशी परमात्मा का उत्तम ज्ञान अभिष्ट है उसका मैं वर्णन करता हूँ विप्रवर तुम सारी बातों को ध्यान देकर सुनो इस श्री महाभारती आश्वेदिके परमि अनुगीता परमड़ि अष्टादशो अध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्वेदिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में अठारहवा अध्याय पूरा हुआ